वहां भी पीछा करेगी तुम बाजार चाहते हो बाजार में चहलकदमी मालूम होती गति मालूम होती जीवन मालूम होता है यह पहाड़ पर तो सब जड़ मालूम होता है ऐसी दूसरा पड़ाव आया इससे भी पार जाना पड़ेगा धीरे दीर धीरे तुम पाओगे कि जिससे तुम पहले गति समझते थे वही जड़ता थी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 व्यवस्थित होगे, धीरे दीर धीरे फिर बसोगे फिर से चीजों को जमाओगे तब राहत मिलेगी अभी जड़ता मालूम होगी यह मध्यकाल है इससे भयभीत मत होना इस मध्यकाल में न तो बेहोशी रहेगी पूरी और न होश रहेगा पूरा कुछ कुछ होश भी मालूम होगा कुछ कुछ बेहोसी भी मालूम होगी और भी उलझन मालूम होगी कि यह क्या हुआ एक कंफ्यूजन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 है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब कुसुम कब कंटकों के सर मिलेंगे आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले बस एक ही स्मरण रहे रुकना नहीं